पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र तिराजि संगति इस निवृत निर्वितर्क समापत्ति का लक्षण अगले सूत्र में बतलाते हैं स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य निर्भासा निर्भाषा का स्मृति के शुद्ध हो जाने पर अर्थात आगम अनुमान के कारणीभूत शब्द संकेत स्मरण के निवृत्त होने से अर्थ मात्र भी भासने वाली अपने रूप से रहित निर्वितर्क समापत्ति है व्याख्या स्वरूप शून्य इव में इव शब्द से यह बतलाया है कि चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से नितांत शून्य नहीं हो जाता है क्योंकि ऐसा होने पर अपने ग्राह्य अर्थ के स्वरूप की धारणा नहीं कर सकता वह अर्थ के ग्राह्य माद स्वरूप में इतना तदाकार हो जाता है कि अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से शून्य जैसा प्रतीत होता है सवितर्क समापत्ति में चित्त में शब्द अर्थ और ज्ञान तीनों भासते रहते हैं अर्थात चित्त इन तीनों में तदाकार रहता है जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है उतने ही बाह्य वृत्ति अंतर्मुख होती जाती है जब एकाग्रता इतनी सीमा तक पहुँच जाए कि शब्द और शब्द के अर्थ के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उन दोनों की स्मृति भी न रहे और चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूप से शून्य जैसा होकर उस बाह्य वस्तु के जिसमें वह लगाया गया है शब्द और ज्ञान से निखरे हुए केवल अपने निजी अर्थमात्र स्वरूप को साक्षात करावे अर्थात शब्द और ज्ञान को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के तदाकार हो जाए तो उस समापत्ति को निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं इसी का निर्विकल्प भी नाम है क्योंकि इसमें शब्द और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता सूत्र बयालीस में बतला आए हैं कि तर्क शब्द का प्राचीन अर्थ शब्द चिंता है वितर्क विशेष तर्क और सूत्र 9 में विकल्पों को भेद में अभेद और अभेद में भेद ज्ञान कराने वाली वृत्ति बतलाया गया है जब चित्त अर्थ गौ के साथ शब्द गौ और ज्ञान गौ में भी तदाकार हो रहा हो तब चित्त तीन आकार वाला होगा और अर्थ गौ को पूर्ण रूप से न दर्शा सकेगा अतः ये तीन आकार वाली वृत्ति सवितर्क अथवा सविकल्प समापत्ति कहलावेगी किंतु जब सत्व का प्रकाश इतना बढ़ जावे कि वह रज और तम को दबाकर जितने अंश में चित्त शब्द गौ और ज्ञान गौ में तदाकार हो रहा हो उसे उस शून्य जैसा करके उसमें भी गौ अर्थ में तदाकार करने लगे तब यह पूर्णतया गौ अर्थ से भासने वाली चित्त की एकाकार वाली वृत्ति निर्वितर्क या निर्विकल्प समापत्ति कहलावेगी इसी प्रकार सूत्र चवालिस में सविचार और निर्विचार समापत्ति को सूक्ष्म विषय में समझ लेना चाहिए